सुविचारों से जीवन को जो महकाए हर पल में खुशियों के फूल खिलाए भय को दूर बगाने के लिए ज्ञान व विवेक की प्राप्ति ही एकमात्र उपाय है जिंदगी में अच्छे विचारों का बहुत कीमत है साथियों अच्छे विचारों को अपना दोस्त बनाए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ खुश रहो खुशियां बातों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज के हमारे ख़ास मेहमान ऊना से विशेष जुड़े हुए हैं और आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा जागृति मैडम हमारे साथ हैं तो उनसे बात करते हैं उनके बारे में जागृति मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप एकदम बढ़िया मस्त। <laughs> और मैं थोड़ा अपने बारे में बताइए वर्तमान में आप कहाँ पर है क्या करते हैं हम अभी पुना में सेटल्ड है पहले मुंबई में थे मुंबई से हम दस साल हो गए पुणा में आए हैं अच्छा और पुना में अच्छे से सेटल्ड हो गए हैं हम। अच्छा वैसे क्या करते थे आप मैं थी, थी फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी, और समय में गया मेरा। अच्छा। तो मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। अभी भी चाहती हूं कुछ <laughs> <laughs> रहता हूँ अरे वाह क्या बात है चलिए अच्छी बात है मैं चाहूंगा की अभी कार्यक्रम की शुरुआत करते है आप ही के एक सुंदर गीत से तो एक छोटा सा गीत मुखड़ा अंतरा सुनाइये जो आपका पसंदीदा हो हिंदी सुनो हाँ हिंदी सुनाइए अच्छा लगेगा मैं। अच्छा लगेगा तो <laughs> <laughs> जी जी जी तब तक आप निकालिए हमारे बीच शायद स्नेहा सूर्यवंशी भी जुड़ गई है हाँ, हाँ, हाँ। उनसे भी हेलो हाई करते हैं स्नेहा जी स्वागत है आपका हेलो सर हेलो मैम स्नेहा कैसे हैं आप बढ़िया हो बढ़िया और कहा से बोल रहे हैं आप आ, मैं पुणे से हूँ अभी वर्तमान पुणा में कहां पर हैं? पुणे में कहा अच्छा, तो आपका क्या ड्यूटी रहता है किस तरह के कार्य करते हैं आप वहाँ पर एक्चुअली मॉर्निंग टेन टू सेवन रहता है मेरा शेड्यूल एंड मैं का रोल देखती हूँ जो भी न्यू रहते उनका और ये मेरा रोल है चलिए बहुत अच्छी बात है आइए हम लोग अभी गाना सुनते हैं जागृति मैम हमारे साथ जुड़ गई है यस yes, जागृति मैम मैं सॉन्ग सुनाती हूँ आगे भी जाने ना पीछे भी जाने ना तू जी जी जी बहुत बढ़िया है अपने को तो जो पल मिला है जिंदगी ने दिया है वही पल अपने को जीना है अच्छे से क्योंकि फिलोसॉफी यही कहती है कि जिंदगी बार बार नहीं आती जो क्षण है उसको अच्छे से जीना है तो इसलिए मैंने आशा भोसले जी का वक्त फिल्म का ये गाना आपके लिए चुना है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर है जी सुनाइ भी जाने न तू भी जाने तू बीजे जान बस आगे भी जाने न तू बीजेबी जानी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 जानी सालों का राहू में डेरा है अंधे की बाहू ने हम सबको घेरा है ये पल्लू जाला है बाकी अंधेरा है ये पल गवाना ये पल ही तेरा है जीने वाले तो यही वक्त कर तू तुझे भी जाने लूझी है बस ये फिर सवार इस पल की गर्मी ने धड़कन है इस पल के होने से दुनिया हमारी है। ये पल जो देखो तो कदियों पे पारी जीने वाली वे करो पूरे आगे भी जानी भी जानी नगे भी जानी नती वाह बहुत बढ़िया थैंक यू सर थैंक यू जागृति जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आशा भूषण जी का आइए आगे बढ़ते हैं इस सुंदर समय को और यादगार बनाते हैं और मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि जॉब करते हुए जर्नलिस्ट भी रहे और प्राध्यापक का ड्यूटी भी आपने निभाया तो ये सारा जो मिक्स हो जाता था कि आप एजुकेशन के बाद फिर इस चीज को जर्नलिज्म को एजुकेशन तो मैंने जो किया है वो शादी के बाद ही मैंने पूरा एजुकेशन किया है अच्छा और फिर सब घर की जिम्मेदारियाँ संभलते संभालते मैं पढ़ी हूँ नौकरी और तो फिर मेरा रिसर्च बी एड ये सब जो चीजें है वो सब मैंने घर संभालते संभालते की है और उसमें मेरा साथ रहा मेरे पति डॉक्टर सुधीर निखारे का मेरी सासू माँ मेरी नंद वगैरह उन्होंने मेरे मेरा बहुत साथ दिया वजह से मैं ये सब कर चुकी हूँ और मुझे छोटे छोटे कोर्सेस भी करने का मन था तो मैंने भी उस समय में श्रमिक विद्यापीठ वरौली से भी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया अच्छा। की फिर आई एम अ गुड पेंटर So, आ, <laughs> न, <टेक्स्ते laughs> किया, और, पेंटिंग और उसके पीछे सब प्रेरणा थी मेरे घर वालों की उनके बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी फिर फ्रीलांस जर्नलिस्ट तो मैंने कोर्स किया और बहुत सारे इंटरव्यूज लिए उसमें वी सिंह थे बहुत सारे एक्टर्स मरा थे मराठी हिंदी संगीतकार थे हम्म तो ये मेरे को एडवांटेज मिला कि मैंने जो पत्रकारिता की उसका बेनिफिट लिया उसका बहुत बेनिफिट मेरी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ पहचान हुई और मेरे को माणिक वर्मा जी का मैंने इंटरव्यू लिया था अच्छा तो उनको मैंने पूछा था की मैं गाना सीख सकती हूँ क्या क्यूँकी मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा हुई थी ना आई वॉज टाइम मैंने uh, मैडम का का इंटरव्यू लिया था तो mm -hmm. mm -hmm. तो फिर मैंने उनसे उन्होंने बोला क्यों नहीं सीख सकती हो आप mm -hmm. तो उनकी प्रेरणा से मैंने एट द एज ऑफ फोर्टी सेवन आई जॉइंट क्लासिकल म्यूजिक देवद स्कूल ऑफ म्यूजिक इन चरण रोड अरे वाह आई डीड अप टू फोर्थ ईयर मैंने किया मध्यम पूर्ण तक मैं पढ़ी शास्त्रोक्त संगीत फिर मेरे को गुरु नहीं मिले बदलियों की वजह से फिर मैंने एस एन डी टी डि एजुकेशन है म्यूजिक uh, यहाँ पुणे में uh, उनके इसमें मेरे को uh, एकदम डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन मिला और मैंने uh, डिप्लोमा इन uh, नाट्य संगीत एंड uh, सुगम संगीत किया अरे और मेरी टीचर की वजह से मैं जरा मेरे ख्याल से ढंग से गा पाती हूँ मेरे पीछे है उन्होंने जो सिखाया मैं करती हूं कि मेरे इसमें भी वैसे में लाज हूँ चलिए जागृति में बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे अच्छा। बातें करके आप मल्टी टैलेंटेड हैं और हर चीज को जो है जो आपको अच्छा लगता है वो सीखने की लालक आपके अंदर है बस यही है कि अब जैसे कि हमारी जिज्ञासा बनी रहे हर चीज़ सीखने में तो सीखने में भी आनंद आता है और ख़ुशी होती है जब हमें जिज्ञासा ख़त्म हो जाती है हमारी तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग हमारा सीखने की जो बात है वो रुक जाती है और फिर हम लोग दूसरों को देखते हैं कि कैसे ये कैसे कर रहे हैं है, है ना तो आप कोई अपनी जिज्ञासा मुझे लगता है कि हमेशा बरकरार रहें प्यास बनी रहें तो व्यक्ति जो है तालाब तक जाएगा प्यासी नहीं होगा तो तालाब तक जाने का सवाल <laughs> ही नहीं आता <laughs> मैं तो सब ऑडियंस को यही बताना चाहती चाहती हूँ कि देखो उम्र कोई ये नहीं है नंबर बढ़ते रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल पर वो नंबर बढ़ने दो ना दोनों आप अपने को हमेशा ताजा तरोताजा रखो <laughs> एक्सरसाइज करो यानी योगा करो उससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहता है बिल्कुल बिल्कुल और जो विरासत में कुछ ये प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ की उसको भी साथ लेके चलो मेडिसिन ले लो जिंदा रहो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> चलिए अभी महिला दिवस आ रहा है आठ मार्च को तो आप क्या सोच रहे हैं आपका विचार क्या है कैसे सेलिब्रेट करेंगे महिला दिवस महिला दिवस तो हम सब लेडीज जो है हमारे हाथ से क्लब की हम सब सुबह जमा होंगे फिर कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करेंगे कुछ ऐसा फिर शाम को हमारा एक प्रोग्राम है गायन का तो हम गायन का प्रोग्राम करने वाले हैं सैटरडे इवनिंग को तो... थोड़ी सी सोच रहे कि दोपहर को लंच लंच करके एक साथ सेलिब्रेट करे ऐसा हो रहा है और प्रेरणा देंगे हम सब महिलाओं को की भाई आगे बढ़ते रहो जाते रहो घूमना है घूम लो अपनी हॉबीज संभालो बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जिंदगी में दुख आते हैं दुखों का सामना करने की अपने इसमें हिम्मत रखो <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया तो मैं चाहूंगा आप अपने सारे लेडीज को रेडियो में ही लेके आओ ना यही सेलिब्रेट करते है उनके लिए नया हो जाएगा बताती हूँ <laughs> <laughs> तो उनको, उनको नहीं लगेगा नहीं। कि ऐसा भी सेलिब्रेशन हो रहा है कि भाई हम लोग स्टूडियो में पहुँच जाए और वहाँ पर अपनी अपनी बातें गपशप करके हाँ। आ जाए तो ये एक विजिट भी हो जाएगा उनका और सेलिब्रेशन भी हो जाएगा है कि नहीं हाँ उधर लेके आए या ऐसे ऑनलाइन चलेगा ऑनलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ लेके आने से उनको देखने को मिलेगा ना फील आएगा रेडियो का एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए क्या चाहते हैं सर एक मैसेज क्या आप कोट करना चाहेंगे सबके लिए हाँ मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ जिंदगी में जो भी कठिनाइयां है उसी कठिनाइयों का सामना हंसते खेलते झेलो और देखो कुछ लोग चले जाते हैं अपने जीवन से पर उनका आने का रास्ता बंद हो जाता है तो उसे जो है अपने पास अपने रिलेटिव है अपने खुद के पास वाले लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दो उनको जितनी खुशी हो सके उतनी देने का प्रयास करो वही दुख सबको होता है पर उस दुख में अटके मत रहो जिंदगी जीनी है सफल करनी है तो अपने आसपास के लोगों को खुश रहो खुद खुश रहो जो अपने को अच्छा लगता है वो गाओ सुर में गाओ या बेसुर गाओ पर गाना अच्छा लगता है तो गाते रहो बजाते रहो गाना आए ना आए। गाना, गाना गाना चाहिए, चाहिए।, चाहिए। <laughs> <हुँ बजाते> <laughs> बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोट किया है चलिए आपने कहा तो मैं भी कोशिश करता हूँ आपके लिए एक गाना मुझे गाना नहीं आता लेकिन आपने कहा तो हिम्मत करके एक गाना आपको डेडिकेट करता हूँ <laughs> <laughs> <दो दो दो। laughs> तो चलिए दोस्तों आप सभी की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक गीत जागृति मैम के लिए उनके अच्छे अनुभव सुनने को मिला है और जिस तरह से वो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड अपने दिमाग में रखती हैं मैं चाहूँगा कि आप भी लर्निंग एटीट्यूड रखें और ख़ुशी से ज़िंदगी को जीए और उम्र सिर्फिक नंबर है बाकी जीना तो आपको है तो आइए ऐसा ही एक बहुत ही ख़ूबसूरत गीत जो है किशोर द्वार का मुझे याद आ रहा है ये फ़िल्म है दूर गगन की छाओ में और इस फिल्म में किशोर कुमार ने खुद गाया भी है और उसका कंपोजिशन भी उन्होंने किया है सरगम भी उन्होंने ही और शायद लिरिक्स भी उनकी ही है तो ये गाना जो है बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप इस गाने के दो चार लाइन भी अगर आपको याद हो तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा आपका गम भूल जाएगा तो गाना है आ चल के तुझे चल के तुझे मैं ले के चलो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 कभी धूप खिले कभी छाव मिले लंबी सी दगर न खले जहा गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार है प्यार पले एक ऐसे गगन के तले तो साथियों ये छोटा सा गीत जागृति मैम के लिए हमने डेडिकेट किया आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लग रहा जागृति मैम थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद मुझे गाना करने के लिए। <laughs> <laughs> चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में इस मुलाकात को यहीं पूरा करते हैं फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ यानी रेडियो को आवाज के जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम खुश रहो खुशियाँ बांटो सपनते हकीकत रखती है जमी से नाता खाबों का एक रंगीला कारवा का है अपना खाता। सपने देते है हमें उड़ान हकीकत दिखाती है सही रास्ता इच्छाओं का सागर कभी बिखरे कर्तव्यों का ताना बाना सच्चा सपने और हकीकत दोनों जरूरी एक दूसरे के पूरक है भाई सपने देते हैं हमको जोश हकीकत से हम मजबूत बन जाए जीवन को बेहतर बनाने किया सपनों को हकीकत में बदलना है मेहनत से और लगन से अपने लक्ष्य का पीछा करना है सपने बुनते हो अपनी आंखों में हकीकत का धरती पर पहरा एक हैरात की सजीव कहानी दूसरा सवेरा जो देता सवेरा सपने और हकीकत दोनों जरूरी एक दो पूर्ख साथी सपने देते से होता सकार प्यार। सपने देते हैं हमें उड़ान हकीकत दिखाती है सही रास्ता इच्छाओं का सार कभी बिखिरे कर्तव्यों का ताना बना सच्चा